ओके okay, देन uh, पहले बात तो यह कि अपन uh, इसको पहले समराइज़ करेंगे वट ओवरऑल ऑल दिस थ्री डिफरेंट सेक्शंस आर है ना उसके बाद अपन इसके आज का जो सेक्शन है हमारा जो आण हो पाए उसके बारे में बात करते हैं जी तो वैसे खैर मैं चाहूँगा कि अपन लोग इट इट शुड नॉट बी लाइक ए लेक्चर इट शुड भी लाइक एन बाई लिटरल सो देट वट इन यू कैन जस्ट इंटरप्ट मी एंड टॉक अबाउट एवरी थिंग इट इज नॉट नेसेसरी कि मैं लगातार बोलूँ आप जैसे चाहेंगे आप बीच में बात कर सकते हैं इंटरप्ट कर सकते हैं यू कैन आस्क क्वेश्चन और इवन वी कैन एट दफ दिस सेशन वी कैन ऑल्सो टॉक उपाय सबसे पहले शुरू करते हैं कि हम शुसूत्र में तीन उपायों का वर्णन है और तीन उपाय जो होते हैं वो परमेश्वर शिव के बोध को प्राप्त करने के लिए उपायों के बारे में बात की जाती है तो परमेश्वर शिव का बोध प्राप्त करने के लिए जो मुख्य तीन उपाय हैं उसमें शांभव शाम्भापाय शाक्तोपाय और अणु उपाय तीन उपायों की बात की जाती है इसके अलावा होता है एक अनुपाय वहर देर इज नो मींस मींस ऑलरेडी द पर्सन इज देयर वहर ही हैज टू बी तो अपन यहाँ जो पढ़ रहे हैं वो सबसे निम्नतम उपाय है अणु उपाय पाए सबसे पहले हैं और सर्वोच्च है शाक्तो शाम्बा पाए सर्वोच्च है पाए बीच में है और ये आणुव उपाय सबसे नीचे हैं इसको विपरीत क्रम में क्यों पढ़ा जाता है हम इसको भी समझ लें क्योंकि कभी कभी ऐसा लगता है कि हमको सबसे पहले तो पाए पढ़ना चाहिए फिर राइजिंग ट्रेंड में शाक्तोपाए पढ़ना चाहिए और फिर शाम्भापाए बट ये इसलिए रिवर्स ट्रेंड में पड़ जाता है कि अगर आप शाम्भापाए के साधक हैं तो देर इज़ नो क्वेश्चन ऑफ फर्दर गोइंग डाउन आप चूँकि एवरीबडी इज़ नॉट एबल टू असेस हिम सेल्फ और हर हम अपने आप को नहीं समझ पाते कि हम कहाँ खड़े हैं तो शाम्बा उपाय को जब अगर पढ़ते हैं और उस समय हमारे हृदय के अंदर रेजोनेंस होने लगता है कि बस दिस इज़ वेयर आई एम इन दैट केस आपको और ज़्यादा यू डू नॉट हैव टू गो डाउन लेकिन ऐसा लगता है कि शायद हम ठीक से आई एम नॉट इन धिस पोजिशन तो फिर हम शाक्तोपाई को पढ़ते हैं विच इज़ सुटेबल फॉर मोस्ट ऑफ अस शाक्तोपाई हम अधिकतर लोगों के लिए सूटेबल है बट अणुओं जो है वो सब से निचला है बहुत ज़्यादा विस्तृत है बहुत ज़्यादा डाइवर्सिफाइड है तो अणुओपाए में क्या होता है कि आपको बहुत सारी क्रियाएं करना होती हैं यानी इसमें ध्यान है धारणा है समाधि है आसन है शुद्धि है प्राणायाम है और इसके अलावा भी समयाचार है जो इसमें तो वर्णित नहीं है बट तंत्र ग्राम में वर्णित है समायाचार होता है जहाँ पर कि आपको एक नियम से समय से गुरु के सेवा करना यज्ञ करना हवन करना और बहुत सारे बातों को सूर्योदय के पहले ऐसा करना है सूर्यास्त के समय ऐसा करना है या तिथियों पर विशेष अवसरों पर या विशेष तिथियों पर क्या करना इन सब का हमको पालन करना होता है बट देट इज़ ओनली टू जस्ट प्योरीफाई यूअर साउल इट इज़ नॉट नेसेसरी फॉर एवरी हम अभी अणु की बात कर रहे हैं अणु में फोर्टी सूत्र दिए हुए हैं पिस्तालीस सूत्र दिए हुए हैं विच इज़ द लार्जेस्ट अमाउंट दी शिवसूत्र शिवसूत्र आप जानते हैं कि एंशेंट लिटरेचर है और करीब आठवीं सदी में इसका आविर्वाह हुआ था जो कहते हैं कि एक स्टोन पर इनकार्ड ये दिखी थी और खैर उससे हमें बहुत ज़्यादा सरोकार अभी नहीं लेकिन अभी वी आर मच कंसर्न कि आज इसमें मैसेज क्या है तो इसका जो मैसेज है एक तो हम मैसेज समझ लें और उपाय को समझ लें शाम्बा उपाय जो है वो सर्वोच्च योगी के लिए जहाँ पर कि मात्र विचारहीनता के द्वारा हम परमेश्वर का अनुभव प्राप्त कर सकते हैं हमारा जो अल्टीमेट टारगेट है वो ईश्वरीय अनुभव को प्राप्त करना या अपनी वास्तविक स्वरूप को जानना या हमको सर्फिलाईजेशन करना जो हम क्या हैं कौन है क्योंकि अच्छा। हमारी इस मैं के ऊपर बहुत सारी आवरण चढ़ी हुई है इस मैं को हम पहचान नहीं पाते हमारा मैं बहुत सारे आवरणों में छिप गया है और इसी को सत्य स्वरूप में जानने से एक योगी परमेश्वर शिव से एक अभिन्न हो सकता है हम सब परमेश्वर शिव की स्थिति में हैं लेकिन हम जानते नहीं हम माया के आवरण में माया की अधीनता में अपने आप को बहुत दीनहीन गरीब सीमित समझते हैं और इस समझ को सही समझ तक ले जाना ही परमेश्वर शिव का अनुग्रह है जब हमें ऐसा लगता है कि हम इस स्थिति में नहीं हैं कि हम विचारहीन हो सकें और परमेश्वर का अनुभव प्राप्त कर सकें क्योंकि उस स्थिति में विचारहीन परिस्थिति में मात्र गुरु का या शिव का अनुग्रह उसे उस स्तर पर ले जाता है जहाँ पर कि उसे परमेश्वर शिव का अनुग्रह हो जाता है और वो अनुभव उसे जीवन मुक्त कर देता है लेकिन जब ऐसा नहीं हो पाता तो हम पाए की तरफ जाते हैं पाए वो स्थिति है जहाँ पर कोई क्रिया नहीं है कोई मंत्र का जाप नहीं है किसी भी तरह की कोई क्रिया नहीं करनी है यह आप आपका व्यापार करते हुए दुकान चलाते हुए साइकिल चलाते हुए कार चलाते हुए और यू कैन डू इट एवरी टाइम वन एवर एंड वट एवर यू हैव बिन डूइंग इसमें आपको यू हैव टू कंसनट्रेट अपॉन यूअर ओन रियल नेचर कि आप क्या हैं आपकी चैतन्य आपका स्वभाव है आपका शरीर बदलता चला जाता है लेकिन उसको देखने वाला वही होता है आपका नाम इट इज़ नन ऑफ योर चॉइस नाम ये भी हो सकता है वो भी हो सकता है वेयर यू आर बोर्न नन ऑफ योर चॉइस आप किसी भी धर्म में पैदा हुए हो सकते थे इट इज़ नॉट यूर चॉइस आप की उम्र क्या है इट इज़ नॉट यूर चॉइस सो व्हाट इज़ योर चॉइस जहां हम कुछ भी हमारी पसंद का या हमारी नियंत्रण का नहीं है न शरीर हमारे नियंत्रण का है उम्र के साथ बढ़ता चला जाता है बूढ़ा होता चला जाता है नाम तक मेरी पसंद का नहीं है इसमें होने वाले परिवर्तन पर मेरा कोई नियंत्रण नहीं है मेरे बर्थ पर मेरा कोई नियंत्रण नहीं है मैंने कहाँ जन्म लिया माय पेरेंट्स आर नॉट माय चॉइस आई वॉज बोर्न ओके बट इट इज नन ऑफ माई चॉइस सो जब मैं सब गहरे चिंतन के साथ में अपने स्वरूप को जानता हूँ कि मैं कौन हूँ इन सेंटर ऑफ ऑल दिस सर्कुलेटिंग वर्ल्ड आई एम द सेंटर ऑफ द सर्कुलेटिंग कंटिन्यूसली लुकिंग एट ऑल दिस थिंग्स इन सब चीज़ों को मैं देखता हूँ और मैं स्थिर रहता हूँ अगर आप मैं पर ध्यान दो तो देखोगे मैं स्थिर हूँ मेरा शरीर बदलता जाता है संसार बदलता जाता है लोग बदलते चले जाते हैं लोग अपने वादा खिलाफी कर लेते हैं सब कुछ संसार बदलता है कल मैं गरीब था आज पैसे वाला हो गया आज पैसा था कल पैसा खो गया पहले जवान था मैं बूढ़ा हो गया ये सब चीज़ें परिवर्तन होते हैं इनके बावजूद देर इज वन थिंग विच इज नॉट चेंजिंग दैट इज मी आई एम नॉट चेंजिंग मैं वही हूँ जो इन सब को परिवर्तित होकर देखता हूँ तो देंटर ऑफ दिस सर्कल विच इज नॉट मूविंग इज माई कॉन्शियसनेस एंड देट इज वेयर शात तो पाए स्टैंड्स शाक्तोपाय वहीं पे है जहाँ पर कि अपनी स्वयं की चेतना को हम अपना स्वरूप जाने अमॉक्स्ट आल दिस चेंजिंग वर्ल्ड बदलते हुए संसार के बीच में मेरा अपना क्या स्वरूप है वही जानना और उस सत्य को परमेश्वर शिव से अभिन्न जानना अभिन्न कर देना एक कर देना शिव से एक कर देना वही शाक्तोपाय का उद्देश्य है और वो जैसे ही हम अभिनय करते हैं हम श्याम्ब उपाय के सुपात्र बन जाते हैं श्याभ उपाय के पात्र बन जाते हैं जब हम उस समय मात्र निर्विचार रह के परमेश्वर शिव का अनुभव कर सकते हैं। तो अब ये जो अगली तीसरी स्थिति है जिसको हम यहाँ पर आणु कह के हम यहाँ पढ़ने जा रहे हैं ये आणु उन लोगों के लिए है हमने से जो इस बात से या तो सहमत नहीं है कि ऐसा भी कुछ होता है क्या कि यह सब बदलता संसार है शरीर बदलता है संसार बदलता दुनिया बदलती और मैं नहीं बदलता मैं वही रहता हूँ संसार दुखी हो सुखी होता है मेरा शरीर दुखी सुखी होता है लेकिन मैं इस दुख सुख से भी परे हूँ उसका केंद्र हूँ इस बात को भी स्वीकार नहीं कर पाता आत्मा के सत्य को स्वीकार नहीं कर पाता जो आत्मा के उपस्थिति को स्वीकार नहीं कर पाता अपने सत्य स्वरूप को स्वीकार नहीं कर पाता उसे शिव तक ले जाना तो तभी संभव है जब वो इनको स्वीकार करे उसमें अगर ये क्षमता नहीं है तो उसे फिर योग की क्रियाओं के लिए जाना पड़ता है और वो योग की क्रियाएं जो है वही आणु उपाय कहलाती है आणु उपाय में कई तरह की क्रियाएं हैं कुछ क्रियाएं बाहर से शुरू होती हैं कुछ भीतर से शुरू होती हैं कुछ बहुत भीतर शुरू रह रह होते हैं अब इन क्रियाओं के बारे में तो खैर जैसे अब इन्होंने आपको एक एक श्लोक पढ़ के सुनाया होगा इनके सार को समझते हैं हम कुछ क्रियाएँ ऐसी हैं जो हम बाहर करते हैं जैसे किसी वस्तु पर ध्यान करें किसी स्थान पर ध्यान करें किसी देवी देवता पर मूर्ति पर ध्यान करें यहाँ तक कि अगर हम किसी तीर्थ पर जाते हैं किसी नदी में स्नान करते हैं कहीं मंदिर में जाते हैं कभी शिवलिंग पर जल चढ़ाते हैं ये सब क्रियाएं भी आणु उपाय के अंतर्गत आती हैं बाहर हम परमेश्वर शिव की मूर्त पर ध्यान करते हैं वो भी आणु के अंतर्गत आती है इसके बाद में हम उन चीज़ों से हटकर शरीर पर आ जाते हैं हम सोचते हैं कि अब हम चूँकि यात्रा हमारी बाहर से भीतर तक की है तो हम इस यात्रा को समेटना चाहते हैं क्योंकि यात्रा अंतर यात्रा है हम अंतर यात्रा तब शुरू कर पाते हैं जब हमारी बाहर की यात्रा पूरी हो जाती है तो बाहर की यात्रा हमारी शुरू होती है एक बचपन में कोई आपको माता पिता हथ पकड़ के ले जाते हैं ये शिव जी का मंदिर है ये कृष्ण जी का मंदिर है हाथ जोड़ो और प्रार्थना करो ये भगवान है ये सब कुछ देते हैं इन्हीं की वजह से संसार चलता है तो मांगो इनसे जो वो देंगे इस तरह से जब हमको हमारे पेरेंट्स माता पिता संसार में मंदिर से परिचय करवाते हैं ईश्वर से परिचय करवाते हैं तो वहाँ से हमारी यात्रा शुरू होती है एक आध्यात्मिक जो आत्मबोध तक जाती है हमारे साथ खसलत या बुराई ये होती है कि हम उस यात्रा में उस अंतर यात्रा को जारी नहीं कर पाते हमें से अधिकतर लोगों की गलती क्या होती है कि उस बाहरी यात्रा में ही सीमित रह जाते हैं वो बाहरी यात्रा हमारी क्या होती है कि जब मंदिर जाते हैं वहाँ कोई अनुष्ठान करते हैं वहाँ पर कुछ दान करते हैं वहाँ पर प्रार्थना करते हैं वहाँ का नैवेद्य लेते हैं वहाँ परिक्रमा करते हैं वहाँ भजन करते हैं और उससे फिर हम और आगे की किसी यात्रा के बारे में न तो जानते हैं न सोचते हैं न इसकी कोई कल्पना करते हैं हमें लगता बस यही सब कुछ है योगी ऋषि गुरुजन कहते हैं कि ये यात्रा का आरंभ है अंत नहीं है यात्रा की आरंभ उस बचपन में होती है जब परमेश्वर से परिचय कराया जाता है और परिचय कराने के लिए आईकॉन्स जरूरी हैं जब तक आईकॉन नहीं होता हम परिचय नहीं प्राप्त कर सकते इसलिए एक्सटर्नल आइकॉन या बाहरी डीटी मंदिर इन स्वरूपों में परमेश्वर से परिचय कराया जाता है उस परिचय के, के बाद में यात्रा जब अंदर शुरू होती है तो हमें अपने शरीर तक आना होता है अब लोग इस शरीर में ध्यान करते हैं आसन किस तरीके से बैठे किस तरीके से श्वास पर निमंत्रण नियंत्रण करें कैसे नाड़ी शोधन करें कैसे बाई नाक से साँस लें दाई नाक से छोड़ें इससे ना हमारा नाड़ी शोधन हो जाएगा इस तरह से हम ध्यान के बाद आसन शुद्धि उसके बाद में प्राणायाम फिर धारणा ध्यान समाधि इनकी योगिक क्रियाएं करते हैं और ये जो योगिक क्रियाएं सभी इसमें आणु उपाय के अंतर्गत आती हैं इसमें हम यौगिक क्रियाओं में हमारा जो मूल उद्देश्य होता है वो उद्देश्य होता है कि हम इन क्रियाओं के द्वारा हम अपनी आत्मा पर छाए हुए जो हमारे बहुत सारे मल हैं उन मलों को दूर कर दें और उसके द्वारा हम उस सत्य की यात्रा पर आगे बढ़ सके हमारी जो उद्देश्य था वो ये था कि जो हमारी यात्रा बिखरी हुई थी कहीं मंदिर में है कहीं तीर्थ में है कहीं बाहर संसार में फैली हुई है उस सब को समेट कर अब शरीर पर ले आते हैं क्योंकि अंतर यात्रा के लिए सबसे पहला जो मुकाम है वो हमारा शरीर है हमारा शरीर वो पहला मुकाम है जहाँ पर कि हम उस सब को सी, सीमित कर सकते हैं अब इस परिप्रेक्ष्य में मैं आपको एक छोटी सी बात बताता हूँ उसके बाद हमको समझ में आएगा कि हम इस शरीर पर क्यों केंद्रित करते एक सिस्टम होता है जिसको हम मंदिर बोलते मंदिर में तीन चीज़ें होती हैं एक भवन होता है एक मूर्ति होती है और एक भक्त होता है तीन चीजों से मंदिर बनता है एक भवन बड़ा हो सकता है छोटा हो सकता है छोटा सा एक पीपल के पेड़ के नीचे छोटा सा एक मंदिर हो सकता है लेकिन एक मंदिर का एक भवन जरूर होता है चाहे वो बहुत छोटा सा होता है उसके बाद उसमें एक मूर्ति होती है वो शिवलिंग हो सकता है कृष्ण की मूर्ति हो सकती है या किसी अन्य देवी देवता की मूर्ति हो सकती है और तीसरा उसमें होता है भक्त जो मूर्ति में श्रद्धा रखता है उसके पूजा करता है अर्चना करता है प्रणाम करता है उसमें ईश्वर की भावना करता है और अंततः तो वो परमेश्वर की भावना के द्वारा परमेश्वर से वार्तालाप करता है ये एक सिस्टम है या तंत्र है इसको हम मंदिर बोलते हैं इस मंदिर में जो सर्वोच्च महत्व किस चीज़ का है कभी कभी लोगों को भ्रम होता है कि वो जो डिटी है जो मंदिर में मूर्ति है वो सर्वोच्च महत्वपूर्ण है ये भ्रम है हमारा सचमुच में महत्वपूर्ण वो भक्त है जो वहाँ पर जाकर उस परमेश्वर की भावना से उस मूर्ति को देखता है क्योंकि उसी के प्राण उस मूर्ति में प्रतिष्ठित होते हैं हम कहते हैं उसमें जब प्राण प्रतिष्ठित होते हैं तो मूर्ति जीवंत हो जाती है तो हम प्राण कहीं और से नहीं आते भगवान के प्राण आप शिव हैं आपके प्राण ही परमेश्वर शिव के प्राण हैं और आपके प्राण ही उसमें मूर्ति को प्राण देते हैं इसलिए उस सिस्टम के अंदर जिसको मंदिर बोलते हैं आपके प्राण सर्वाधिक महत्वपूर्ण है वही आप जब परमेश्वर शिव की भावना करते हैं तो शिव हो जाते हैं जब उसमें कृष्ण की भावना करते हैं तो कृष्ण हो जाते हैं जब मां की भावना करते हैं तो वो माँ हो जाती हैं यह आपके प्राणी है जो उस मूर्ति को ईश्वर स्वरूप बना देते हैं आप उस मूर्ति में जो भावना करते हैं वही भावना आप उस मूर्ति में प्रसरित कर देते हैं आपकी चेतना उसमें प्रसरित हो जाती है और इस तरीके से मूर्ति प्राणवान हो जाती है तो उस मूर्ति में जो प्राण थे आप आपके ही प्राण थे जो मूर्ति को प्राणवान करते हैं इस सृष्टि में अगर कोई सर्वोच्च या सर्वाधिक प्रतिष्ठित मंदिर है जिसको परमेश्वर ने इटरनली बनाया है या इस जिस मंदिर को भगवान ने बनाया है वो है आपका शरीर बाकी मंदिर तो हमने बनाए हैं मनुष्य ने बनाए हैं लेकिन भगवान ने एक मंदिर बनाया है वो खुद के लिए बनाया है और वो है आपका शरीर जिसमें वो स्वयं रहना पसंद करता है तो इससे बड़ा कोई मंदिर नहीं है आपके शरीर से बड़ा कोई मंदिर नहीं है इसलिए अब हम उस यात्रा को बाहरी मंदिर से समेटकर कर भीतरी मंदिर तक लेके आते हैं अभी हमारे भीतरी मंदिर के अंदर अब हमारा शरीर है और इस शरीर के अंदर अब हम प्राण को प्रतिष्ठित करेंगे स्थापित करेंगे उस शिव को देखेंगे उससे प्रार्थना करेंगे अब जैसे हम बाहर के मंदिर में करते आए हैं कि मंदिर की सफाई करते हैं उस पर इत्र लगाते हैं उस पर फूल अर्पण करते हैं उसमें धूप दीप बत्ती प्रसाद लगाते हैं भजन करते हैं और फिर उसके बाद में उस पर प्रार्थना करते हैं और उस मंदिर में हमको बड़ा आनंद प्राप्त होता है अब हम यही क्रिया हमारे भीतर करेंगे अब हम शरीर तक आ जाते हैं शरीर में जब हम इस शरीर की शुद्धि करते हैं जिसको शौच बोलते हैं या शुचि बोलते हैं तो हम इस शुचिता के द्वारा अपने शरीर को शुद्ध करते हैं फिर एक आसन में बैठते हैं एक शुद्ध आसन होता है जिसमें हम ऐसे बैठते हैं कि जहाँ न कोई हल्ला गुल्ला हो न कोई ऊंचा हो नीचा हो बड़ा सुखद हो उसको सुखासन बोलते हैं उस आसन में बैठने के बाद में हम धारणा करते हैं ईश्वर की धारणा करते हैं उसमें ध्यान लगाते हैं और अंत योगी कितना हमको समाधि लग जाती है समाधि के अंदर क्या होता है हम विचारों से मुक्त होने लगते हैं संसार की भावनाओं से दुख सुख से सबसे मुक्त होने लगते हैं और उसके बाद में हम उस दुनिया में प्रवेश करने लगते हैं जहाँ पर के परमेश्वर का मंदिर है जहाँ उसकी मूरत है ये प्राणायाम दो तरह के होते हैं एक होती बाहरी प्राणायाम जो हम बड़े आसानी से कर लेते हैं कि भाई यहाँ आसन बिछाओ कमरा अंदर से बंद करो हल्ला गुल्ला बंद करो और बड़े शांत चित्त आँख मीच लो और सुखासन में बैठ जाओ और गहरी से गहरे साँस लो बाई आख नाक से लो दाई से निकालो नाड़ी शोधन करो इसके बाद में मंत्र जाप करो ध्यान करो धारणा करो धीरे धीरे हमको समाधि लग जाएगी ये हमारा बाहरी आवरण है या बाहरी क्रिया है जिसके द्वारा हम भीतर प्रवेश करते हैं पहली क्रिया थी संसार की जहाँ हमने तीर्थ यात्राएँ करी मंदिर में गए अनुष्ठान करें यज्ञ करें पवित्र नदियों में स्नान किए, उसके बाद में कई कथाओं के आयोजन किए उन कथाओं में श्रवण किया अंततः तो शरीर पर आ गए शरीर में प्राणायाम किया ध्यान धारणा की समाधि की अब हम उस मंदिर के दरवाजे को खोल देते हैं जब हम भीतर प्रवेश करते हैं जब हम भीतर प्रवेश करते हैं तो हमें वहाँ पर चैतन्य स्वरूप के दर्शन होते हैं यह हमारा चैतन्य स्वरूप है हमारा जो चैतन्य स्वरूप है वो हमारे भीतरी चैतन्य है जो अभी हमने बात की थी कि विच इज़ द सेंटर ऑफ ऑल दिस एग्जिस्टेंस जो हमारे समस्त अस्तित्व का केंद्र है जो बदलता चला जाता है लेकिन वो नहीं बदलता ऐसे ही शिव मंदिर के अंदर शिव का लिंग होता है बाहर की तरफ हम रिनोवेशन करते हैं कभी रंग पेंट करते हैं बदलते हैं शिवलिंग वही होता है तो ऐसे ही हमारी चैतन्य सत्ता हमारी चेतना है जिसको हम आत्मा बोलते हैं चेतना बोलते हैं और वही शिव का प्रतिनिधित्व करता है वही शिव है जब हम अंतर यात्रा करते हैं तो प्राणायाम अभी अपन ने बात की प्राणायाम दो तरह के होते हैं तो अभी बाहरी प्राणायाम की अपन ने बात की अब एक भीतरी प्राणायाम होता है भीतरी प्राणायाम में क्या होता है कि आसन होता है आसन अब यहाँ पर आसन हमारा कपड़े का आसन या मृत आसन नहीं होता वरण यहाँ पर आसन होता है हमारी ध्यान हमारा मन हम उसको कहाँ बैठाते हैं हम मन को बैठाते हैं अभी तक हम शरीर को बैठाते थे अब अंतर यात्रा में अपने मन को बैठाते हैं कहाँ बैठाते हैं दो क्रियाओं के बीच में कौन सी दो क्रियाओं के बीच में बैठाते हैं एक श्वास भीतर लेने की और एक श्वास बाहर निकालने की इन दो क्रियाओं के बीच में मन को बैठा देते हैं अब मन वहां पर बैठ जाता है और वहां से फिर अब श्वास क्रिया को देखता अब श्वास के साथ वो मन नहीं चलता मन दोनों के केंद्र में बैठ जाता है और फिर वो दोनों तरफ देखता चलता है कि श्वास बाहर आ रही है प्राण उठा शांत से बाहर द्वादशांत तक गया बाहर से अपान में बदल गया अपान उठा और आंतरिक शांत पर जाकर शांत हो गया ये एक प्रकार का ऐसा ही क्रिया है जैसे अमावस्या से पूर्णिमा हो और पूर्णिमा से पुनः अमावस्या हो गई ये इस प्रकार की क्रिया है जो एक सृष्टि का उद्भव हुआ और अंत हुआ जैसे सूर्योदय हुआ फिर चंद्रोदय हुआ फिर सूर्योदय हुआ फिर चंद्रोदय हुआ इस तरह से ये कलाएँ बदलते चली जाती हैं और इस तरह से वो मन उस केंद्र में बैठे बैठे इन सबको बदलते हुए देखता है अब हमारी एक आंतरिक स्थिरता की स्थिति उत्पन्न होने लगती है इसको आसन बोलते हैं ये आसन कौन सा आसन है अभी बाहरी आसन नहीं है ये हमारा भीतरी आसन है क्योंकि हम जैसे जैसे बाहर से बाहरी मंदिर से और तीर्थों से शरीर पर आए थे अब शरीर के बाद हम मन पर मन के भीतरी आवरण में प्रवेश कर रहे हैं यहां पर मन एक आपका प्रतिनिधि है इसलिए पहला सूत्र है आत्माचित्तम आत्माचित्तम कहते हैं इसलिए कि पहली बार जो बात कही थी बड़ी ऊंची बात कही गई थी चैतन्य महात्मा वो हमको समझ में नहीं आती चैतन्य महात्मा का मतलब होता है कि समस्त सृष्टि का अंतिम सत्य चैतन्य है समस्त सृष्टि का टेक वट एक आप छोटा सा स्टोन का पीस भी लेंगे और इसको ट्रेस बैक करेंगे आप रिट्रोस्पेक्टिवली ट्रेस करेंगे जिसको अनुसंधित सा बोलते हैं अगर अनुसंधान करेंगे तो आप पाएंगे कि अल्टीमेटली इट गोज बैक टू चैतन्य आप अगर व्यक्ति का सत्य चैतन्य होगा अगर आप एक संत का सत्य देखें तो वो चैतन्य होगा आप अगर किसी दुष्ट का सत्य खोजेंगे तो वह भी चैतन्य होगा अगर किसी मित्र का सत्य खोजेंगे तो भी चैतन्य होगा किसी शत्रु का सत्य खोजेंगे तो वो भी चैतन्य होगा किसी अपने का किसी पराये का किसी अच्छी चीज का किसी बुरी चीज़ का सबका सत्य एक ही है और वह है चैतन्य ये चैतन्य महात्मा कहा जाता है कि चैतन्य ही आत्मा आत्मा मीन से अल्टीमेट ट्रुथ आत्मा मत तो सेंट्रल ट्रूथ उसको हम आत्मा बोलते हैं तो चैतन्य ही अंतिम सत्य है लेकिन यह बात हमको समझ में नहीं आती इसलिए हम नीचे उतरते हैं शाम पा, शाक्तोपाय में जाते हैं जहां पर कि चित्तमंत्र कहता है कि हमारा चित्त मंत्र है अब इस जगह पर मन तो है लेकिन मन कौन सा है वो मन है जो बाहरी संसार के प्रभाव से मुक्त हो चुका है अब मन में भाग दौड़नी है कि मैं इतना कमा लूँ ये नया धन इकट्ठा कर लूँ नया प्रोजेक्ट चालू कर लूँ इतना कर लूँ उतना कर लूँ ये जो दौड़ है जिसको हम संसार की भाषा में रेट रेस बोलते हैं ये रेस बंद हो जाती है और वो मन अब इस वक्त तो बड़ी प्रबलता से परमेश्वर से प्रेम करता है प्रबलता से कहता है कि मुझे चाहे दीनता हो चाहे दरिद्रता हो लेकिन मुझे परमेश्वर से मिलना है परमेश्वर से प्रेम है उसी अनुभव प्राप्त करना है वो जो मन है जो उसको जो सोचता है वो मन जो बोलता है वो मंत्र हो जाता है इन मंत्र का मतलब होता है जो मन को मुक्त कर दे त्र का मतलब होता है त्राण त्राण में लिबरेशन मन का जो लिबरेट मन को जो लिबरेट कर दे मन को जो मुक्त कर दे मन को जो इन संसार से जो चिपका हुआ है हमारा मन संसार से चिपका होता है कभी नहीं दूर होता इतना चिपकता है कि एक से हटाओ दूसरे में चिपक जाता है दूसरी चीज से हटाओ तो इसमें में चिपक जाता है कभी वो सेलो टैप उंगली पे चिपक जाती है बड़ी मुश्किल से निकलती है क्योंकि उसको जिस उंगली से निकाला उस उंगली पे चिपक जाती है ऐसा ही मन होता है वो मन कहीं एक से हटाते दूसरे में चिपक जाता है वो मन कभी छूट नहीं पाता लेकिन ये मंत्र इसी को बोलते हैं जो मन को छुड़ा लेता है त्राण कर लेता है संसार से मुक्त कर देता है वो मंत्र कहलाता है तो वो योगी जो इस स्थिति में है तो वो जो कुछ बोलता है वो मंत्र है उस योगी का जो मन है वो इतना पवित्र हो जाता है वो आत्मा की बात तो अभी नहीं कर पा रहा है क्योंकि वो अभी श्याभ में नहीं पहुंचा है लेकिन अभी वो इसकी बात जरूर कर रहा है कि उसका मन जो है शांत है प्रसन्न है परमेश्वर की खोज में लगा है उसे और संसार से अब इतनी मोहब्बत नहीं रहेगी तो उसका मंत्र जो उसका जो मन है वही उस का वास्तविक स्वरूप है वही उसको आत्मा को निचले स्तर पर ले आते हैं कि उसका मन ही वो आत्मा है लेकिन अब यहाँ पर हम और निचले स्तर पर आ जाते हैं अब यहाँ कहते हैं आत्मा चित्तम ये चित्त ही आत्मा कहलाती है यहाँ पे चित्त है ना मन बुद्धि अहंकार इन तीनों से ही हम अपने आप को पहचानते हैं अगर हम कहें कि मैं कौन हूँ तो आप, आपकी उम्र बताएंगे नाम बताएंगे आपका धर्म बताएंगे आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन बता सकते हैं पॉलिटिकल पावर इकोनॉमिकल पावर बता सकते हैं कि मैं क्या हूं है ना तो आपको ये सब बताने के लिए आपको यू विल रिक्वायर सेवरल थिंग्स टू असिस्ट योर इंट्रोडक्शन आपका इंट्रोडक्शन देने के लिए यू विल रिक्वायर असिस्टेंस ऑफ सेवरल थिंग्स आप एब्सोल्यूट इंट्रोडक्शन नहीं दे सकते यहाँ पे आप आपको असिस्टेंस चाहिएगा आप बताएंगे उमर आप बताएंगे नाम आप बताएंगे धर्म आप बताएंगे गांव कहाँ रहते हैं आपका एड्रेस बताएंगे आप आपका पावर बताएंगे आपको पॉलिटिकल इकोनॉमिकल पावर बताएंगे और सब कुछ बताने के बाद में आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन ये है फलाना है ये वो और आपका आपकी वृत्ति क्या है आप क्या प्रोफेशन करते हैं लाइक like। तो इस तरीके से हम अपना परिचय देते हैं विच रियली इज़ नन ऑफ योर इंट्रोडक्शन आपका कोई इंट्रोडक्शन नहीं है यू आर इंट्रोड्यूसिंग योर बॉडी इसीलिए हम यहाँ पर कहते हैं कि आत्मा चित्तम यानी चित्त का ही परिचय यहाँ पर आत्मा के रूप में है अभी हम उस स्तर पर होते हैं जहाँ पर कि चित्त को ही हम आत्मा समझ लेते हैं और यही कारण है कि हमारे तीसरे स्तर पर हम आत्मा को अभी नहीं समझ पा रहे हैं इसलिए आत्मा को खोज रहे हैं आत्मा के बारे में अभी हमको कोई कॉन्सेप्ट नहीं है उस व्यक्ति को जहाँ आत्मा के बारे में बिल्कुल कॉन्सेप्ट नहीं है उसकी यात्रा मंदिर से शुरू होती है तीर्थों से शुरू होती है फिर स्वाध्याय सत्संग तक जाती है और उसके बाद में अपने शरीर में प्राणायाम करता है और फिर भीतरी प्राणायाम करता है अब भीतरी प्राणायाम में उसने आसन तो लगा दिया श्वास के केंद्र पर उसके बाद में वो ध्यान द्या, देता है श्वास की गति पर उसके बाद में एक कुंभक की स्थिति होती है जब वो श्वास भीतर भर लेता है जब वो अपान वायु पूरी तरह से भीतर भर जाती है और प्राण में परिवर्तित होने वाली होती है प्राण के रूप में बाहर आने वाली होती है उस स्थिति में उस कुंभक की स्थिति में वो नाभि पर ध्यान करता है जब नाभि पर ध्यान करता है तो भीतरी कुंभक कहलाता है जब उस ध्यान को थोड़ा सा नाभि से अलग हटाता है तो वो रेचन कहलाता है वो पुनः उस पे पर नाभि पर ध्यान करता है पुनः कुंभक हो जाता है इस तरह से वो अपना नाभि पर ध्यान लगाता है और हटाता है लगाता और हटाता है लेकिन इस समय उसकी श्वास उधर वहीं पर भरी होती है वो अभी से तो श्वास को बाहर नहीं निकाल रहा है ये कब होता है कुंभक के समय में होता है तो ये भीतरी प्राणायाम कहलाता है जब कुंभक के समय यानी पूरी श्वास को भीतर रोक के रखने के समय वह अपना ध्यान अपनी स्वयं की नाभि पर लगाता है और उस पर से ध्यान हटाता है उस नाभि से थोड़ा सा अलग सरकाता है पुनः व नाभि पर ध्यान लगाता है इस तरह से करने से वो अपने भीतरी स्वरूप में और गहरे से प्रवेश करने लगता है तो हमारी भीतरी प्राणायाम होता है तो अब हमारी यात्रा मंदिर से जो चलिए थी वो आप धीरे धीरे करके मन और मन के भीतरी परतों में घुसने लग जाते अभी यात्रा भीतर चलने लगती अब यहाँ पर हमको सब तरह से वार्न करते हैं योगी वार्न करते हैं कि कहाँ तुम ठीक रहोगे कहाँ तुम गलती करोगे क्योंकि जब हम इस सीमित स्तर पर होते हैं जैसे हमने बताया अभी कि आप शरीर को स्वयं का परिचय समझोगे अपने एजुकेशन को पोलिटिकल पावर को इकोनॉमिक्स को सबको समझोगे उस समय ज्ञानम बंध ये दूसरा सूत्र उन्होंने दिया है ज्ञानम बद अंडर जब आप अपने परिचय को रिलेटिव इंट्रोडक्शन को अपना वास्तविक परिचय समझते हो उस समय ज्ञानम बंध है ना सारा ज्ञान बंधन है व्हाट एवर यू नो नो मैटर हाउ गुड क्वालिफाइड यू आर व्हाट एवर क्वालिफिकेशन यू हैलधिस टू बाइंड यू जितना ज्ञान है वो आपको संसार में बांधता तो चला जाएगा बांधता तो चला जाएगा आप मुक्त तो नहीं हो पाते क्योंकि जब ये सारा ज्ञान तब मिल रहा है जब आपका परिचय आप अपने स्वयं के सत्य परिचय से परे हैं उस समय जो भी ज्ञान मिलता है आप कह सकते हो मैं बहुत कुशल कारीगर हूं बहुत अच्छा मैनेजर हूं बहुत अच्छा डॉक्टर हूं बहुत अच्छा व्यापारी हूं लेकिन इन सबके बीच में आपको जितने भी अच्छे अनुभव और ज्ञान आपको मिले हैं वो सारे के ज्ञान और सारे बंधन कारक हैं कारण क्योंकि अभी हम जो ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं वो हमें माया की दिशा में लगातार धकेलते चला जाता है हमारा चित्त हमारे अहंकार को पुष्ट करता चला जाता है हमारा मन वो विकल्प देता चला जाता है जो सतत हमको संसार की दिशा में सफलता के लिए प्रेरित करता है और हमारी बुद्धि उन निर्णयों पर एंडोर्स करती चली जाती है उन निर्णयों को सत्य की तरह स्वीकार करती चली जाती है कि हाँ यही मेरी मार्ग है यही मेरा रास्ता है यही मेरी मंजिल है और वो उस रास्ते पर चलता चला जाता है इस रास्ते की कोई एंड नहीं है इस रास्ते की कोई एंड नहीं है हम एक बड़े दुष्चक्र में फंस जाते हैं हम क्या बोलते हैं बस इतना हो जाए बस उसके बाद मुझे यह करना है अक्सर जब आध्यात्म की बात होती है तो यू तो लोगों का एक ही तर्क होता है बस ये मेरा बच्चे की शादी अगले साल है बस ये हो जाए तो उसके बाद में मुझे तो पूरा धर्म कर्मों में लग जाऊंगा अध्यात्म में लग जाऊंगा फिर मुझे कोई संसार की चिंता नहीं है कभी वो सोचेगा इसकी एजुकेशन हो जाए कभी सोचेगा बच्चे की बीमारी ठीक हो जाए कभी बोले मेरा मकान बन रहा है बस ये कंप्लीट हो जाए कभी सोचेगा बोने ये प्रोजेक्ट हाथ में लग बस ये कंप्लीट हो जाए इसके बाद में परमेश्वरी काम में लग जाऊंगा ये इस तरीके से जब ईश्वरीय कार्य को या हमारी अंतर यात्रा को हम हंसी पर रख हैं तो वो यात्रा कभी भी पूरी नहीं हो पाती सचमुच में अगर हमको यात्रा के लिए लगता है पेट्रोल इकट्ठा करना और इतना इकट्ठा कर लें कि उस बाहर से यात्रा ही, ही संभव ना हो पाए तो ये हमारे लिए आयरनी है ये हमारे लिए ऐसी व्यवस्था हो जाती है जिस व्यवस्था में वो व्यवस्था ही हमारी यात्रा को बिगाड़ देती है यही हम सबके साथ होता है इसीलिए कहा गया है ज्ञानम बंध यानी कि यहाँ पर जो भी ज्ञान मिलता है वह बंधन है यहाँ पर अगर हम ये जानते हैं कि संसार ज्ञान से ओतप्रोत है तो हम मुक्त होने लगते हैं। लेकिन कब जब हमें जाने कि ज्ञान ही वो है जिसके द्वारा संसार की किसी भी वस्तु को जाना जा सकता है यानी सेंट्रल रियलिटी ऑफ एनी इंफॉर्मेशन इज ज्ञान ज्ञान के बगैर आप किसी भी वस्तु को नहीं जान सकते चाहे आपके पैर के पास एक कीड़ा चल रहा है तो आप उसको भी नहीं जान सकते जब तक आपको उसका ज्ञान नहीं हो जाता तो ज्ञान जो है वो आपको मुक्त भी करता है और ज्ञान बंधन में कारक है आपको यही वाला सूत्र मिल जाएगा पहले उन्मेष में ज्ञानम बंध लेकिन वहां उसका मतलब अलग था वहां ये मतलब था कि परमेश्वर का ज्ञान बंधन मुक्त करता है और पर मतलब अज्ञानम बंध परमेश्वर का ज्ञान वहाँ पर आपको बंधन में लाता है और भिन्नता का ज्ञान बंधन कारक है अभिन्नता का ज्ञान मुक्तिदायक है वहाँ पर बात अलग थी लेकिन यहाँ पर तो जो कुछ भी ज्ञान मिलना है देर इज नो पॉसिबिलिटी ऑफ गेटिंग ट्रू नॉलेज एज लॉन्ग एज योअर इंट्रोडक्शन इज अ रिलेटिव इंट्रोडक्शन जब तक हम संसार के बारे में जानते हैं और संसार के द्वारा अपने आप को पहचानते हैं एक मकान के द्वारा हम आपको पहचानते हैं हम एक समाज के द्वारा पहचानते हैं अपने आप को एक जात के द्वारा एक कम्युनिटी के द्वारा अपने आप को पहचानते हैं एक एजुकेशनल सर्टिफिकेट से अपने आप को पहचानते हैं एक बैंक बैलेंस से अपने आप को पहचानते हैं तो फिर हम अपने कॉन्टेक्ट्स के द्वारा अपने आप को पहचानते हैं तो देर इज नो पॉसिबिलिटी ऑफ ए ट्रू नॉलेज वहाँ पर वास्तविक ज्ञान की कोई संभावना नहीं होती इसलिए कहते हैं ज्ञानबंध और जब हम सोचते हैं कि नहीं अभी हमें सच ज्ञान चाहिए सत्य ज्ञान चाहिए तो योग की क्रियाओं में ये प्राणायाम करते हैं उसके बाद में हम और भीतर और भीतर यात्रा करते हैं इसकी कुछ और योगिक क्रियाएं जो इसमें शिवसूत्र में वर्णित नहीं हैं उसमें स्थान प्रकल्पन है वर्ण है जो समय पर निश्चित रूप से अगर समझना प्रयास जारी रखेंगे तो आगे आने वाले समय में इन सब चीजों को धीरे धीरे समझा जा सकता है लेकिन इन क्रियाओं के बीच में एक सत्य को हमको समझना जरूरी है कि जब तक इस सृष्टि से हमारा प्रबलतम मोह है तब तक ये संभव नहीं है इसमें आगे जो मोह के बारे में इसमें सूत्र दिए हैं ये मोह आपको अज्ञान में सतत धक्केलते हैं ये आठ इसकी माताएं हैं जो आपको सतत संसार में धक्केलती हैं जिनको अज्ञाता माता कहते हैं ये आठ माताएं क्या हैं सिंपली आप उनको बोल सकते हैं आपका मन बुद्धि अहंकार और शब्द स्पर्श रूप रस गंध अपन शांत मन चित्तन करें ये पांच तन्मात्राएं कहलाती हैं शब्द स्पर्श रूपरस और गंध ये पाँच तन्मात्राएँ कहलाती हैं जो आपको संसार की इन्फॉर्मेशन लाती है शब्द इन्फॉर्मेशन लाते हैं स्पर्श से इन्फॉर्मेशन मिलती है रूप से इन्फॉर्मेशन मिलती है रस से इन्फॉर्मेशन मिलती है और गंध से इन पांच के द्वारा संसार का ज्ञान आपको मिलता है और अंदर इन ज्ञान की प्रतिक्रियाएं करने के लिए हमारे पास एक इनर पर्यटस होता है जिसको हम सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट कह सकते हैं वह है हमारा मन बुद्धि और अहंकार इन आठ को मिलाकर कहा जाता ये है ये ये ये ये आठों हैं हमारे हमारे शरीर शरीर के के साथ साथ मरते नहीं आठ चीजें हमारे के साथ में यात्रा जारी रखती है। ये आगे बढ़ जाती हैं यानी जब मनुष्य शरीर छोड़ता है तो ये पुरिया सदैव साथ चलता है होता है बस यही है कि माता के गर्भ से बाहर आते ही उसका मन उसकी बुद्धि उसका अहंकार वो पूर्ववर्ती सारी मेमोरी उसके समाप्त हो जाती है और उसके इम्प्रेशंस वो लगातार बने रहते है यानी उस वक्त भी हमारे मन में पूर्ण वा, पूर्ववर्ती वासनाएं जारी रहती जैसे अगर हमारे जीवन में अंत कब आएगा निश्चित रूप से नोबडी नोस आज की रात भी आखिरी हो सकती है और अभी हम पचास साल और जी सकते हैं हमें नहीं मालूम लेकिन जब भी अंतिम क्षण आता है उस क्षण तक हमारी दौड़ किस दिशा में जारी है वही ये तय करती है आगे आने वाले जन्मों का दिशा निर्धारण करती है जैसे अगर आपने अभी किसी एक अधूरे प्रोजेक्ट को लेकर परेशान है कि ये प्रोजेक्ट पूरा हो जाए उसके बाद मुझे परमेश्वरी काम करना है अंतरयात्रा के लिए प्रयास करना है तो वो प्रोजेक्ट कभी कभी पूरा नहीं होता है और आदमी शरीर छोड़ देता है तो अगले जन्म में वही आपकी अधूरी वासना इनकम्प्लीट डिजायर वो आपको उस जन्म में उन्हीं वासनाओं के कारण अगले जन्म में आपको उन्हीं दिशाओं में आपको प्रेरणा मिलती है उसी दिशा में फिर काम करने लगते हैं फिर वैसे ही चलने लगता है जिंदगी वही भाग दौड़ चालू हो जाती है लेकिन अगर आपने अपने जीवन में अंतरयात्रा शुरू कर दी और अगर शुरू करने के बाद ये यात्रा पूरी नहीं होती अधूरी छूट जाती शरीर छूट जाता है शरीर तो कब छोड़ेगा नोबडी नौ तो तो नो पावर इन द यूनिवर्स कैन स्टॉप दैट ट्रेवल आपके अंतर यात्रा को कोई नहीं रोक सकता कम उम्र में आपके हृदय के अंदर वो भावना आ जाएगी और वो अंतर यात्रा जारी हो जाएगी और पुनः हम उस अंतर यात्रा को जारी रखेंगे अगर वो इस जीवन में पूरी नहीं हो पाए तो फिर वो जन्म मिलेगा और फिर में उसमें अंतर यात्रा जारी रखेगी जब तक कि वो यात्रा पूरी नहीं हो जाती टिल देन वो हम उस यात्रा को जारी रखते हैं लेकिन ये तब हो पाता है कि जब हम किसी जन्म में किसी मनुष्य के शरीर में इस यात्रा को आरम्भ कर देते हैं आरम्भ करना हमारा पुरुषार्थ है और उसे जारी रखना परमेश्वर का काम है हमारा काम उस यात्रा को आरंभ करने का है वी आर नॉट वरीड अबाउट कंप्लीसन लेकिन डायरेक्शन के बारे में हमारी चिंता ज़रूरी है कि इन विच डायरेक्शन वी आर मूविंग अगर हमको ऐसा लगता है कि हम सही दिशा में हैं तो उस यात्रा को कोई भी रोक नहीं सकता और चाहे वो मृत्यु भी नहीं रोक सकती क्योंकि मृत्यु के बाद भी वो यात्रा जारी रहती है अब भित्री अपन भीतरी प्राणायाम की बात कर रहे थे तो भीतरी प्राणायाम में हमारे श्वास की गति जब हम श्वास को देखते चले जाते हैं तो सूक्ष्म होते चली जाती है सूक्ष्म होते होते उसकी धीमी धीमी उथली सांस लेने लगता है और उस सांस में उसे इतनी महीन हो जाती है कि उसे स्वयं इस बात का अनुभव नहीं हो पाता कि मैं सांस ले भी रहा हूं या नहीं और वो उसके विचार शांत होते चले जाते हैं उसकी चिंताएं है शांत होती चली जाती है और वो एक जहाँ आसन पे बैठा था उस आसन के नजदीक आ जाती श्वास याने दोनों तरफ की श्वास सीमित होते होते होते उसके मन के करीब आ जाती और मन एक स्थिर स्थिति ले लेता है लेकिन अंततः उसे बेचैनी भी होती है कि कहीं ऐसा ना हो कि इस धारणा को धारण इस आसन को मैं संभाल ना सकूँ ऐसा ना हो कि मैं यहाँ से गिर जाऊँ लेकिन वो योगी धैर्य से उस आसन पर जमा रहता है बैठा रहता है इस समय में उसे कई नाद सुनाई देता है कई आवाज़ें सुनाई देती हैं ये दस्तक है कि आपको कुछ सिद्धियां मिलने वाली है लेकिन यह सिद्धियां दो तरह की बात होती है सिद्धि में एक होता है कि यह सिद्धियां आपको पुनः संसार में गिरा देती सिद्धियां दो तरह की होती हैं एक वो सिद्धि जो आप संसार में भोग के लिए चाहते हैं एक वो सिद्धियां होती है जिसमें आप चाहते हैं कि मुझे ऐसा मिल जाए कि मैं जो चाहूं हो जाए मुझे वर्ल्डली सक्सेस मिलने लग जाए मेरे सारे प्रोजेक्ट फटाफट कंप्लीट होने लग जाए लोग मुझसे इंप्रेस हो जाएं मैं जिस इंटरव्यू को दूं वहाँ पर लोग मुझे वाह वाह करने लगें मैं जो लेक्चर दूं लोगों को समझ में आने लग जाए और इस तरीके से मैं एक संसार की एक सफल जिंदगी की तमन्ना लेके साधना करता हूँ तो वो साधना जरूर सफल होती है और मैं इस संसार में सिद्धियों का स्वामी बन जाता हूं लोग मेरे आसपास इकट्ठे हो जाते हैं मेरे जय जयकार होती मुझे स्टेज पर बुलाया जाता है हारफुल पहनाए जाते हैं पुरस्कार दिए जाते हैं और इन सब पुरस्कारों के बीच में मेरा अहंकार पुष्ट होता चला जाता है यही स्थिति होती है जब योगी का पतन होने लगता है क्योंकि उसको ये सिद्धियां जब आती हैं तो ये सिद्धियां उसके पतन का कारण बन जाती है लेकिन जब सच्चा योगी हो जो अल्टीमेट से कम पे समझौता नहीं करना चाहता वो नहीं चाहता कि इन सब चीजों से मेरा मन भटके ध्यान भटके या मेरा जीवन नष्ट हो जाए वो इन पर ध्यान नहीं देता ही may receive all दिस capabilities, but he does not use them, or does not give them in any इम्पॉर्टेंस तो ऐसी परिस्थिति में वो योगी आगे बढ़ता चला जाता है और उसमें जब उसको जो अब अपसिद्धियाँ मिलती हैं वो सिद्धियाँ मिलती ये हैं कि वो परमेश्वर के अनुभव के करीब पहुँचता चला जाता है ये उसकी वास्तविक सिद्धि होती है लेकिन इस सिद्धियों के बीच में ये जो अज्ञात माताएं हैं सतत अड़चन डालती हैं कोशिश करती हैं कि आप किसी भी स्थिति में हो वो आपको नीचे गिराने का प्रयास करती हैं तो मोहजनाद अनंत भोगात सहद विद्या कहते हैं इसी में एक श्लोक है कि मोहजनाद अनंत भोगात सहद विद्या जय तो माया के प्रभाव को नष्ट करने से योगी शुद्ध विद्या पर ध्यान देने लगता है अपनी चेतना को शुद्ध विद्या की तरफ मोड़ देता है और भेद दृष्टि से मुक्ति ही हमारी योग में विजय है अब कहते हैं जागृत द्वितीयकर ऐसे योग्य के लिए जागृत अवस्था चेतना का द्वितीय रूप है यानी अब वो जो भीतर चेतना का उसको अनुभव आता है वो अनुभव को बाहर भी प्रसरित करता है यानी बाहर भी वो बाहर भी इल्यूमिनेट कर इल्यूमिनेट करता है बाहर भी उसके अंतरात्मा का जो प्रकाश है बाहर भी इल्यूमिनेट इल्यूमिनेट होने लगता है अब उसके चेहरे पर एक गौरव आ जाता है एक आभा आ जाती हालाँकि वो अभी भी उस नॉर्मल व्यक्ति की तरह रहता है वही कपड़े पहनता है वही टी शर्ट पहन लेगा जीन्स पहन लेगा लोगों के साथ गपशप करेगा कभी दोस्तों के साथ सिनेमा देखने जाएगा पार्टियों में भी जाएगा मतलब यू विल नॉट रिफरन फ्राम ऑल दिस थिंग्स यू विल कंटिन्यू टू ली वे एज ही यूज टू बी बट अब उसके भीतर की ज़िंदगी अलग है बाहर की यात्रा हमको कभी दिखाई नहीं देती उसके अंतर यात्रा हमको दिखाई नहीं देती बाहर से कभी दिखाई नहीं देती बाहर से जो कुछ दिख पड़ता है वो उसका एक्सटर्नल अपेरेंस है जिसको उस व्यक्ति के वास्तविक स्वरूप से कुछ लेना देना नहीं है उसे एक्सटर्नल अपेयरेंस का कोई चिंता भी नहीं है कि आप क्या कहते हैं योगी को कुछ लेना देना नहीं है वो क्या पहनता है उसके बारे में ही लिस्ट कर्नसूँ व्हाट एवर ही फील्स कंफर्टेबल ही विल वीयर उसे ऐसा कुछ नहीं जरूरी कि वो गेरे कपड़े पहनेगा एक चौंगा ओढ़ लेगा या लंगोट धार लेगा बिल्कुल भी नहीं जो योगी की तरह दिखता है शिव सूत्र बोलता है कि जो योगी की तरह दिखता है वो योगी नहीं होता और जो योगी होता है वो कभी योगी की तरह दिखाई नहीं देता ये दोनों चीजों में बड़ा भेद है लेकिन एक तीक्ष्ण दृष्टि वाला उस योगी को पहचान सकता है वो ये पहचान सकता है कि ये योगी है क्योंकि उसका आभा उसका और उसका प्रभा मंडल वो उस योगी की पहचान करवाता है और ये योगी को पहचानने वाला ही योग का योगी होता है योगी को योगी ही पहचान सकता है। हर कोई नहीं पहचान पाता और यही कारण है कि संसार में आपके आसपास योगी हैं तो आप उनको नहीं पहचान पाते और जिनको योगी की तरह पहचानते हो योगी होते ही नहीं है यह एक बड़ी विडंबना है हम सबके साथ में अब यहां पर इस संसार का सारा जो नाटक होता है वो कहते हैं नर्तक आत्मा यह आत्मा ही नृत्य कर रही है यह सब चीजें जानकारी क्यों दी जाती है ये इसलिए जानकारियां सारी दी जाती हैं ताकि हम इस संसार के नृत्य को समझ सकें और हम दर्शक की तरह देख सकें हम जब एक प्रेक्ष प्रेक्षकारणी इंद्रियाणी इन इंद्रियों के द्वारा ही हम इस संसार के नृत्य को देखते हैं संसार नृत्य है जिसको हम यहाँ पर नटराज का नृत्य कह सकते हैं भगवान शिव का नृत्य है उस नृत्य के अंदर वो नृत्य कर रहा है किसके लिए कर रहा है वो? आपके मनोरंजन के लिए आप कौन है परमेश्वर शिव स्वयं यानी शिव स्वयं के मनोरंजन के लिए स्वयं नृत्य कर रहा है और स्वयं शिव ही उसको देख रहा है शिव ही नृत्य करता है शिव ही उसको देखता है तो संसार एक नृत्य है शिव ही उसको देखता है और ये इसमें जो आत्मा है वही सब रूपों में नृत्य कर रही और नृत्य करने में संसार में नाटक होता है और नाटक इसमें कई भेद दिए हैं कि नाटक के अलग अलग भेद होते हैं उसके अंदर जो एक्टर होता है जो किरदार होता है वो अपने शरीर का अभिनय के द्वारा अपने संवाद के या डायलॉग डिलीवरी के द्वारा या अपनी वेशभूषा के द्वारा कॉस्ट्यूम्स के द्वारा या अपनी भावना के द्वारा अश्रुपूर्ण भावनाएं चेहरा पर उदासी खुशी इन सब के द्वारा वो संदेश प्रेषित करता है वो संदेश देता है जिसके द्वारा उसके अभिनय में वो दक्षता दिखाई देती है इफ़िशंसी दिखाई देती है कि जिस चीज़ का वो अभिनय कर रहा है ही लुक्स लाइक दैट अगर वो पूरी तरह से उसमें डूब जाता है तो इसको सात्विक अभिनय कहते हैं अगर वो ऐसा लगता है कि हाँ अभिनय तो कर रहा है बट ये तो रामलाल में पहचानता हूँ ये आज कृष्ण का अभिनय कर रहा है तो उसको हम कहते हैं कि राजसी अभिनय है लेकिन उस पर थोपा जाए और वो जबरदस्ती वैसा अभिनय करे तो उसको तामसी अभिनय कहते हैं जहाँ पर कि वो किसी भी तरह से वैसा नहीं लगता जैसा वो अभिनय कर रहा है <coughs> तो यहाँ पर कहते हैं रंगो अंतरात्मा अंतरात्मा ही तरह तरह के रूप यहां पर देखती है और इंद्रियां ही उन सब रूपों को प्रेक्षण करती है या उनका नजारा देखती हैं अब समाधि में जो योग्य होता है उसके लिए यदा तत्र तथा सर्वत्र यानी जो उसके भीतर है वही उसके बाहर है उसके भीतर उसने क्या झांक के आया देख के आया एक आनंद भरा मंदिर वो मंदिर देख के आया जहाँ का स्वरूप के स्वरूप में उसने अपने आप को बाहर, तो बाहर, बाहर भी वही स्वरूप दिखाई देता है सारा संसार में उसे वही भीतरी मंदिर जो उसने चैतन्य रूप में देखा था वो दिखाई देता है तो यथा तत्र तथा सर्वत्र कहता है वो बीजावधारण हम कहते हैं उसका अगला सूत्र है कि सावधानी जागरूकता जो बोध के बाद आती है बीज है वो शक्ति जिसके द्वारा समस्त संसार बना है अवधान का मतलब होता है अवेयरनेस सावधानी उस बीज के प्रति जब हम सावधानी बरतते हैं ये बोध के बाद ही हो सकता है जब हम बोध परमेश्वर के अनुभव को ले लिया उसके बाद उस बीज के प्रति उस शक्ति के प्रति जब हम सावधान होते हैं तो हम उस परमेश्वर के अनुभव को और करीब से जान सकते हैं अब वो योगी आसन सुखम हृदय वो सुख से इस समुद्र में यानी सुख आसन से बैठकर अब इस समुद्र में कौन से समुद्र में परमेश्वर शिव के चैतन्य के समंदर में आनंद से गोते लगाता है तैरता है उसे अब यहां से कोई हटा नहीं सकता लेकिन ये जो विद्या विनाश है जन्म विनाश है लिखा है विद्या विनाश है यानी अगर ये आपके सांसारिक ज्ञान सांसारिक तर्क सबसे बड़ा तर्क ज्ञान का जो सबसे बड़ा पहलू है जो बुरा है और अच्छा भी है लेकिन जो तर्क है मूलतः बुरे होते हैं इसमें सतर्क होते हैं जो परमेश्वरी दिशा में ले जाते हैं वो अच्छे होते हैं जो बुरे तर्क होते हैं कुतर्क होते हैं उनका विनाश या हम सांसारिक विद्या जिसको हमने कहा था कि ज्ञानम बद्ध उसका विनाश जन्म विनाश कर देता है यानी कि अब जन्म मरण के चक्र से मुक्त कर देता है जन्म विनाश का मतलब होता है कि पुनर्जन्म से मुक्त कर देता है इसलिए वो जीवन मुक्त हो जाता है अब फिर कहते हैं कि जीवन मुक्त व्यक्ति फिर कैसे जीता है जीवन मुक्त व्यक्ति की जो श्वास है वो इस शरीर से जुड़ी होती है और वो क्यों देता है वो ज्ञान देने के लिए जीता है वो अब इसलिए जीता है क्योंकि उसे अब जीना इसलिए है कि एक तो उसका प्रारब्ध है कि जीवन जितना है उस जीवन को वो ठोकर नहीं मारता वो जितना है जीवन उसको जीना है प्रारब्ध से और उस जीवन का वो उपयोग करता है ज्ञान को दान कर्म करने के लिए <coughs> वो क्या करता है त्रिशु चतुर्थम तेलव वो तीनों स्थितियों में जागृत स्वप्न और सुषुप्ति तीनों स्थितियों में तूर्य अवस्था को तेलवद आसिचित करता है यानी सिंचित करता है यानी वो तूर्य अवस्था को जागृत में भी देखता है अपनी ही चैतन्य की स्थिति को स्वप्न में भी देखता है उसी में सुषुप्ति में भी वो जागृत अवस्था में भी सुषुप्ति में भी स्वप्न में भी उस चैतन्य का अनुभव करता है अब सातवा में डूबा योगी मग्न स्वचित्ते न प्रविश्य यानी वो अपने मन को हमेशा चेतना में ही लगाए रखता है क्योंकि चेतना ही अब उसका सबसे बड़ा टारगेट होता है सबसे बड़ा प्राप्तव्य होता है जब तक कि वो उसमें स्वयं विलीन नहीं हो जाता उसको स्वयं की रियल आइडेंटिटी नहीं हो जाती किस में इनफैक्ट फॉर एग्जाम्पल एक बर्फ का टुकड़ा है ही कंटिन्यूज टू सर्च फॉर दिस ही वो लगातार समुद्र की खोज करता है समुद्र की खोज करता है आई वॉन्ट टू सी दिस वॉन्ट टू सी दिस वो समुद्र की ओर जाता जाता जाता है और अल्टीमेटली ही डिप्स इन टू इट थोड़ी देर तक उसमें तैरता है और उसमें तैरने का आनंद लेता है और अल्टीमेटली ही बिकम्स दिस दिस इज द काइंड ऑफ जर्नी विच ए योगी हैज फर्स्ट ही सर्च फॉर शिव देन ही फ्लोट्स इन दिवाज ओशन एंड देन ही बिकम्स शिव हिमसेल्फ तो दिस इज द काइंड ऑफ जर्नी इट हैड स्टार्टेड फ्रॉम मंदिर और एक्सटर्नल स्ट्रक्चर जहाँ मंदिर था मूरत थी भक्त था वहाँ से यात्रा शुरू हुई शरीर पर आती है शरीर की कुछ यौगिक क्रियाओं के द्वारा वो मन पर आती है फिर मन की स्थिरता और मन की क्रियाओं के द्वारा वो चेतना का द्वार खुलती है फिर चेतना का द्वार जब खुलता है तो उस चेतना को वो भीतर भी अनुभव करता है बाहर भी अनुभव करता है योगी की जो शक्तियाँ होती हैं योगी मतलब तो परमेश्वर की शक्तियाँ एक घोर शक्तियाँ होती हैं जो हमको संसार में धकेलती हैं एंड अगर आप कुछ भी ईश्वरीय काम करना चाहोगे तो मन कहेगा छोड़ो फालतू की बातें हैं इससे कुछ होता जाता नहीं आज का जमाना है कल युग के अंदर ऐसा कुछ नहीं होता मन पचासों तर्क देगा ऐसा कुछ होना जाना नहीं है ये योगिक क्रिया मूर्खता है और ये फालतू के प्रवचन सुनना ये बातें करना ये चीज़ एफ्रिशनेस इस इतना काम में समय लगाओगे अलॉट तो ये जो है घोर शक्तियां होती जो इस तरीके से विचार उत्पन्न करती हैं दूसरी होती है घोर शक्तियां पहली जो थी वो घोरतर शक्तियां थी इनको बोलते हैं घोर शक्तियां अब घोर शक्तियां आपको आपका रास्ता रोकती जैसे ही आप किसी ऐसे कार्य के लिए जाना चाहते हैं जिस कार्य में आपकी इनर विस्डम डेवलप होती या अंतर यात्रा शुरू होती उस कार्य का रास्ता रोकती उसको बोलते हैं घोर शक्तियां और तीसरी होते अघोर शक्तियां जो आपको हाथ पकड़ के परमेश्वर पर के राह पर लेके जाती और ऐसा व्यक्ति दानम आत्मज्ञानम अपने आत्मज्ञान के दान के लिए शरीर में बना रहता है वो बहिर्मुखता का लय कर देता स्थिति लय अब वो सुख दुख को बाहरी वस्तु की तरह देखता है सुख दुख मोह बहिर्मन यानि बाहरी तौर पर उनको देखता है वो देखता है कि सुख और दुख बाहरी चीजें हैं जो मुझे आवृत करते रखते हैं और योगी जब हो जाता है वो उसको ऐसा लगने लगता है कि पंच महाभूत मेरे आवरण है यानी वो पांच महाभूत मेरे आवरण है और मैं इसमें रह रहा हूं जैसे आप एक कंबल है ठंड में आपने एक कंबल भी एक स्वेटर भी एक शॉल भी ये सब लपेट लिया लेकिन यू नो कि द मोमेंट आई विल फील दैट आई एम कंफर्टेबल आई कैन रिमूव ऑल दिस थिंग्स एनी मोमेंट ऐसे कैसी वो योग्य भी समझता है ये पंच पंचमहाभूतात्मक शरीर है संसार का पंच पंचमहाभूत का मकान है पंचमहाभूत से बना मेरा शहर है गाँव है ये सब चीज़ें दे आर माई बिलोंगिंग कवरिंग्स आई कैन रिमूव दैम द मोमेंट आई लाइक इट लेकिन ऐसी स्थिति में भी अभिलाषा बहिर्गति यानी अगर अभिलाषा होती है फिर इच्छाएं जागृत हो जाती उसको लगता है कि अब मैं इतना बड़ा योगी हो गया हूँ कि अब मैं दुनिया में प्रसिद्ध हो सकता हूँ अभी लोगों को प्रभावित कर सकता हूँ लोगों को प्रवचन दे सकता हूँ लोग मेरे शरण में आ सकते हैं लोगों को मैं अपने अनुयायी बना सकता हूँ और उससे धन भी कमा सकता हूँ वैभव कमा सकता हूँ नाम हो सकता है मेरा इतिहास में अमर हो सकता हूँ जब इस प्रकार की भावनाएँ आती हैं तो अभिलाषा बहिर्गति यानी उसके बाद में उसका पतन शुरू हो जाता है अगर उसकी ऐसी बा, बाहिर गति होती है तो वो समाप्त तो होने लगता है तो इस तरीके से वो धीरे धीरे धीरे धीरे उस भूतकंचु की स्थिति से नीचे भी गिर सकता है भूत कंचुक की तदा भी मुक्तो भूय पति सूत्र है वही बताता है कि उसके पंच उसका कवरिंग है है आवरण और वो अपने आप को इनसे आइडेंटिफाई नहीं करता ही आइडेंटिफाइज हिमसेल्फ विथ हिज इनर बीइंग फिर उसके बाद में कुछ योगी क्रियाओं को लिखा है कि जब वो योगी उस स्थिति में पहुंच जाता है तो सुषुभ नाम अपनी ईडा पिंगला दोनों श्वास को मिला देता है और उसके द्वारा वो बहर यात्रा करता है यानी उसकी अब चेतना बाहर भी प्रसलित होने लगती है और अंततः शिवत्वता अब हम चूंकि वी हैव कम टू दलमोस्ट एंड ऑफ आवर टू डे सेशन तो हम कह सकते हैं कि योगी की क्या परिभाषा और ना हाउ कैन वी आइडेंटिफाई अोगी योगी की परिभाषा है कि वो अपनी इच्छा से समाधि में जा सकता है समाधि का अनुभव को संसार में ले सकता है और अपनी इच्छा से वापस संसार में आ सकता है जो एक बार शिवतुल्य हो गया है शिव में समा गया है शिव तुल्य हो जाते हैं कहा ना तो शिव तुल्य हो जाता है शिव में समाहित हो जाता है शिव के आनंद समंदर में तैरने लगता है स्टिल ही इज हाफ शिवा नॉट फुल फुल तो वो है जब अपनी इच्छे से, से वापस संसार में आ जाता है संसारिक काम करने लग जाता है वापस अपने पुराने कपड़े पहनने लग जाता है संसार में जाता है लोग पुराने दोस्तों से मिलने लग जाता है एंड ही डस एवरीथिंग व्हाट ए नॉर्मल पर्सन डस एंड द मोमेंट ही लाइक्स अगेन ही कैन गो बैक टू हिज ओन सुप्रीम स्टेट जबकि वो पुनः उस आनंद सागर में लहराने लगता है यानी नाउ ही इज कम्प्लीटली श्योर ही इज फ्री इनफ टू मूव फ्रॉम एनी प्लेस टू एनी प्लेस एड्स पर हीज विल जब चाहे वो आनन्द सागर में तैरेगा जब चाहे वो संसार में आ जाएगा संसार आनंद लेगा लोगों को लगेगा अरे यार ये या आदमी तो बिल्कुल संसारी है ये तो मैंने देखा इसको ये देखो परसों के दिन मैंने देखा फिल्म मूवी देख रहा था इसके दोस्तों के साथ गपशप कर रहा था पार्टी में देखा मैंने इसको लाइक ही विल नॉट लुक लाइक ए योगी द योगी नेवर लुक्स लाइक ए योगी यू कैन डेफिनेटली जस्ट कीप इन माइंड दैट योगी नेवर लुक्स लाइक योगी एंड द वन हु लुक्स लाइक योगी इज अनफॉर्चुनेटली नाटे योगी तो लेकिन इन सबको देखने के बाद व्हाट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट इज टू स्टार्ट योर ट्रेवल बाहर से भीतर शरीर शरीर से मन और मन से अंतरात्मा की यात्रा यही मैसेज है इसका और जो योगी होता है उसमें इतनी फिर कैपेसिटी आ जाती है कि वो अपने भूत पृथकानी कर सकता है यानी कि वो अपने शरीर के किसी अंग में दर्द है तो उस शरीर को अलग कर सकता है अपने से अंग तो वहीं रहेगा पर उस दर्द को अलग कर सकता है उसको फीवर है तो ही कैन कीप दैट फीवर अवे फॉर सम टाइम अगर उसके शरीर में बेहद पीड़ा है तो यू कैन कीप दैट एलिमेंट अवे फॉर सम टाइम यस अगेन ही कैन कम बैक एन जस्ट वी आर दे तो इस तरीके से उसको योगिक सिद्धियाँ मिलती लेकिन ये सिद्धियां किसी काम की नहीं ये है ये समस्त सिद्धियाँ त्याज्य हैं दे आर टू बी डिस्कार्डेड अनलेस एन एंटिल यू आर रेडी टू डिस्कार्ड देम गेटिंग दिस सिद्धि इज अनफॉर्चुनेट क्योंकि इनको अगर हम पकड़े रखेंगे संभाले रखेंगे तो हम निश्चित रूप से फिर से उसमें गिर जाएंगे क्योंकि ये सारी सिद्धियाँ मात्र उन, मा, आ, उनकी अज्ञाता माताओं की चाल है वो आपको वापस संसार में घीसना चाहते हैं इसलिए बी aware कंटिन्यूसली अवेयर रहें अंतरयात्रा जारी रखें और let us begin it Ultimately finishing is not your problem, your problem is to begin it. Most of us are not able to begin the journey, that is our problem, that is our misery. Once you begin the journey and stick to it, nobody can make it stop. स्टॉक तो आज की बात अपन यही समाप्त करते हैं वैसे अब इन्होंने कहा था कि हम फ्राइडे सैटरडे में कहीं एक करेंगे बट अनफॉर्चुनेटली आई विल रिमेन आउट ऑफ स्टेशन ऑन धिस फ्राइडे सैटरडे बिकॉज देर इज अ मैरिज इन माई family na in, in my cousin's house so we can decide that next date say after next week we'll decide when to do the next one so if there any question or anything we can just entertain that too koi question koi beech ke upar bola tha woh thing hai as but the baat kar rahe the ha ha बीच पे कुछ बोला था बीच पे बोला था कि बीजाव धानम बीच की ओ, बीच पर सतत ध्यान रखना जरूरी है क्योंकि हम संसार में जब समझने लगते हैं हमारा मन शांत हो जाता है और हम भीतर की यात्रा जारी कर लेते हैं तो उस परिस्थिति में हमारा ध्यान केंद्र पर होना जरूरी है बीच का मतलब होता है वो शक्ति जिसके द्वारा ये संसार बना है इनफैक्ट पूरा संसार में मैटर नाम की कोई चीज नहीं है जो मैटर है इट इज़ ए फॉर्म ऑफ एनर्जी एनर्जी फील्ड्स हैं जो मेटर के रूप में हैं संसार में और ऋषि लोग ये जानते थे और उन्होंने इस बात को बड़ी अच्छी तरह से समझाया है कि शक्ति पर ही ध्यान केंद्रित करो वही समस्त सृष्टि का बीज और बीज पर अगर आप कंसंट्रेट करोगे तो यू विल नेवर मिस एनी पार्ट ऑफ ट्री कि और काट भी इनफॉर्मल मतलब, मतलब जो informal, like हम जो बातें करते हैं ना की जरूरत नहीं है मैं कोई ऐसा गुरु नहीं हूँ वो सिर के ऊपर वो, वो सीन निकल आया कोई बात नहीं कर सकते ऐसा <laughs> कुछ नहीं है। आपका अनम्यूट करिए पहले अगर आप कुछ क्वेश्चन पूछ रही है Uh, हाँ. गुरु जी हमें कैसे पता चले कि हम मार्ग में हैं मतलब मतलब yes. हो गया हाँ. कि वेरी गुड कभी पीछे जा रहे हैं देखो मार्ग में है इसका एक टेस्ट है मैं आपको इसका टेस्ट सिखा देता हूं एवरी डे यू टू डू इट एवरीडे क्या होता है कि सुबह से रात तक 2500 चीजें ऐसी होंगी जो आपको पसंद आएंगी और पच्चीस चीजें होंगी जो आपको पसंद नहीं आएंगी जैसे आपका नौकर टाइम पे नहीं आया आज बिजली चली गई आज इंटरनेट कम बंद हो गया वाईफाई बंद हो गया या आज आपका पैर फिसल गया आपको चोट लग गई मतलब देर विल बी सेवरल थिंग्स विच यू वुड नॉट लाइक और बहुत सारी ऐसी चीज होंगी जो आपकी उम्मीद से ज़्यादा अच्छी हो जाएंगी आपने सोचा था कि बस मैंने ये शेयर खरीदा और दूसरे दिन उसके भाव बढ़ गए कुछ भी हो सकता है जो आपको बहुत ज़्यादा लगता है कि अनफॉफॉर्चुनेट चीज़ होगी तो दोनों कंडीशन में हाउ डू यू फील इन अंदर की तरफ क्या होता है एक वाइब्रेशन होता है हमारे है ना एक खुशी का वाइब्रेशन होता है और एक दुख का वाइब्रेशन होता है नेगेटिव वाइब्रेशन होता है जब हमको बड़ा दुखी हो जाते हैं हम तो यू हैव टू टेस्ट एवरीडे कि इन वाइब्रेशन से हम कितने अनअफेक्टेड रह सकते हैं ना इनसे बिना बिना छुए हम कैसे रह सकते जैसे कुछ भी हो गया नेगेटिव चीज हुई किसी ने अच्छा व्यवहार नहीं करा किसी रिलेटिव ने अच्छा व्यवहार नहीं करा किसी वर्कर ने सवॉर्डिनेंट ने अच्छा व्यवहार नहीं करा यू डू वट यू हैव टू you have to take action against that lekin how calm and quiet you can remain from inside kyunki gusse ki kabhi kabhi abhinay karna padti hai jaise aapke subordinate ne ek bahut bada nuksan kar diya to aapko gusse ka abhinay to karna padega ki you are extremely angry against him aur agle se aisa nahi karne ka aapko like this kyunki this is part of management lekin from inside you are calm and quiet ye yeah, this is the first test That you are going on the right direction. अगर आप राइट right डायरेक्शन में है तो फेसिंग एडवर्स एकदम नहीं सेम रह पाएंगे आप लेकिन धीरे धीरे धीरे धीरे you will try to do it. धीरे धीरे हम लोग ऐसी condition में आ जाए क्यों हम उसको एक जैसे रहने लग जाए ना हमको फिर ऐसा नहीं हो कि खुशी में जरो से ज्यादा खुशी होने लगे और जितनी ज्यादा खुशी महसूस होती है क्योंकि हमारे वाइब्रेशंस दोनों तरफ पेंडुलम की तरह चलते हैं तो यही हमारी सबसे बड़ी आइडेंटिटी है कि हम लगाते हैं हम तो कई बार बड़े विचार आते हैं नहीं भी हो तो दिवार दिवार दिस नहीं, बस देखो कामनापरक विचार आते हैं हमारे दिमाग में और सबके विचार आते हैं सब लोग क्या आते हैं कारण है विचारों की संसार में हम चाहते हैं कि संसार कुछ इस दिशा में चले वैसे विचार आते हैं ओके okay. और चूंकि जब वो उस दिशा में चले चाहे नहीं चले विचार तो अपने उसी दिशा में चलते चले जाते हैं जैसे हमारी इच्छा होती है कि ऐसा हो जाए फिर वैसा हो तो ठीक और ना हो तो ठीक वैसा हो तो भी विचार उसी दिशा में बढ़ जाते हैं ना हो तो और प्रबल हो जाते हैं कि ऐसा क्यों नहीं और हमको ऐसा चाहिए तो विचार जब होता हमको गिल्टी कॉन्शियस जो महसूस होता है वो हमारी गड़बड़ है एक्चुअली ऑल निगेटिविटी इस आउट ऑफ लॉर्ड शिव ऑल पॉजिटिविटी इज ऑल्सो आउट ऑफ लॉर्ड शिवा जितनी पॉजिटिविटी है अच्छी चीजें हैं वो परमेश्वर शिव है और जितनी निगेटिविटी है वो भी परमेश्वर शिव है ये हृदय में समझ में आ जाए तो हमको उनको छोड़ना नहीं है देखो योगी जन कहते हैं कि किसी भी विचार के कान आंख तो हैं ना कि कान पकड़ के बाहर कर दोगे और किसी भी विचार के ऊपर जब आप उसको त्यागने की कोशिश करोगे तो एक मजेदार बात है एक व्यक्ति बोलता है मैंने खूब सोचा खूब सोचा खूब सोचा कि कैसे सोचना बंद कर दूं <laughs> तो वो क्या कर सकता है बंद वो तो जितना उसको बंद करने के बारे में सोचेगा वो उतना ज्यादा सोचेगा सोचने को सोचने से कैसे बंद करोगे आप तो लेट डेम कम जितना विचार आते हैं आने दो है ना आप उनसे सरोकार मत रखो उनसे कंसर्न कम करते चले जाओ बस वही आपके हाथ में टू स्टॉप और उसमें गिल्टी कॉन्शियस कभी नहीं आए किसी नहीं भी विचार आते हैं कभी भी गिल्टी फीलिंग नहीं आना चाहिए कोई भी काम विचार आता है बुरे विचार आते हैं तो आने दो इच्छा होती इसकी हत्या दे तो आने दो विचार विचार से कुछ नहीं होना जाना लेकिन उससे कंसर्न कम करते चले जाए ले, ले ले ले लेस एंड लेस कंसर्न वो कब होता जाएगा ऑटोमेटिक जैसे जैसे आपके अंदर की यात्रा बनेगी और जैसे जैसे आप अंदर से स्टेबिलिटी बनते चले जाएगी यू विल फील स्टेबल फ्रॉम इनसाइड कि आप खुशी में बहुत ज़्यादा उछल कूद नहीं मचा रहे हो दुखी में बहुत ज़्यादा दुखी नहीं हो रहे है। तो जैसे जैसे ऐसे स्टेबिलिटी आने लग जाएगी तो, तो आपके अपने आप उन विचारों में शांति आती चली जाएगी और उन विचारों से कंसर्न कम होता चला जाएगा विचारों को आप कभी भी रोकने की कोशिश जितनी करेंगे उतने ज़्यादा आएंगे आपने वही वो प्रसिद्ध कहानी तो सुनी ना कि एक बार एक शिष्य ने खूब गुरु की सेवा करी कि गुरु के पास ऐसा मंत्र था कि वो जो चाहे वो बना सकता था तो शिष्य ने बोला खूब तो, तो, पीछे पड़ा तो गुरु ने अच्छा मैंने तो, को मंत्र उसने उस तो उसको मंत्र सिखा दिया कि भाई ये मंत्र जब तू जाप करेगा तो तेरी इच्छा जो होगी वो चीज जैसे मखान बनाना मखान बन जाएगा तेरे को जो इच्छा होगी वो हो जाएगा तो वो सोचा बस अपना गुरु का काम हो गया आप भागते हैं अपन भागें तो गुरु वो पोटली लेके वापस जाने लगा और जैसे जाने लगा तो गुरु ने कहा एक चीज बताना भूल गया बोले क्या बताना भूल गया बोले एक मिनट रुको अगर इस मंत्र का जाप करते करते बंदर ध्यान में आ गया तो मंत्र काम नहीं करेगा अब वो वो भाग तो गया लेकिन अब वो जैसे ही वो मंत्र का जाप करता सिवाय बंदर के उसको किसी चीज़ का ध्यान ही नहीं आएगा क्योंकि वो जिस चीज को निगेट करना चाहता है वो चीज़ जबरदस्ती उसके दिमाग पे आती अब वो बोलता है कि फिर भाग के बरसों बाद आता है गुरु के पास कि वो तो बंदर ही ध्यान में आते हैं आपको मंत्र तो ध्यान में नहीं आता खाली बंदर ही ध्यान में आते हैं तो सत्य यही है कि जिस चीज से आप छुटकारा पाना चाहो तो उसका नेगेटिव प्रमोशन होता है जबरदस्ती आप उसी चीज को विचार करते हो इसलिए विचार से विचार को नहीं दूर कर सकते लेट दम कम खाली उससे कंसर्न को कम कर सकते और वो कम अपने आप होता चला जाएगा इट इज नॉन ऑफ योर प्रॉब्लम अपने आप खत्म होते चले जाएंगे सबसे अच्छी बात है लेटर्स रिमेन हैप्पी फ्रॉम इन जितने अंदर से हम खुश रहेंगे ना उतना अच्छा रहेगा बस खुश तभी रह पाते हैं वेन हमारी कामनाएं हमको दुखी करती हैं एक्सटर्नल जो हमारी डिजायर होती है ना कि ऐसा हो जाए वैसा हो जाए वो हमारे को दुखी कर देती है और वो कामनाएं जब कम हो जाती हैं तो हम लोग बहुत ज्यादा पीसफुल हो जाते हैं और हमारे विचार हमारी गिल्टी कॉन्शियस सब अपने आप सेटल होते चले जाते सबसे बेस्ट चीज यही है कि इनर जर्नी के लिए हम अपना प्रयास करते चले जाएं एंड ट्राई टू रिमेन हैप्पी ऑलवेज इन वट एवर सर्कमस्टानसेज दे तो बात समस्या बहुत सारी आएगी बाहर से रोजाना नहीं 25 तो आएगी रोजाना जिसमें मन दुखी होगा 25 ऐसी आएंगी जिसमें खुशी होगी बट इन आइडर वे खूब नॉर्मल बने रहें और प्रसन्नता का माहौल बना रखें अंदर सा तो हमारे इनर एटमोसफेयर जो मंदिर है हमारे भीतर का उस मंदिर के अंदर गंदगी घटी नहीं होना चाहिए If that is pure, then everything will settle by itself पक्का आण उपाय है वो हाँ, लेकिन लेकिन देखो आण उपाय है ना अपने आप में टारगेट नहीं है अणव उपाय क्या है एक लाइक सपोज like, आप बेंगलोर में और आपको दिल्ली जाना है तो ट्रेन मीन बट वो ट्रेन में बैठे रहोगे ऐसा तो है नहीं ultimately, you have to get out of it. ट्रेन को छोड़ना ही पड़ेगा ना बस वैसे ही है क्रिया योग भी उस क्रिया योग से आपको एक इनर जर्नी का बूस्ट मिल जाता है, है ना द मोमेंट यू फील अल्टीमेटली तो ये ज्ञान ही है जो आपको मुक्त कर सकता है और ज्ञान में मुक्ति जो है वो आपको कोई एक्सटर्नल रेफरेंस है किसी क्रिया की मोहताज नहीं है वो ये जितने क्रियाएं हैं दे आर इनिशियल वंस आपको और अगर सपोज कि आपको दिल्ली में मीटिंग और दिल्ली में ही हो तो फिर देर इज नो नो नो एयर टू गो कहीं जाना ही नहीं फिर तो वहीं पे हो आप और अगर आप दूर हो बेंगलोर में तो अफकोर्स आपको जाना है तो यू रिक्वायर मींस कि आपको कहीं ना ट्रेन चाहिए या एक प्लेन का टिकट चाहिएगा तो क्रिया योग में बुरा ही कुछ नहीं है बहुत अच्छा है बस यही है कि वो आपको एक क्रिया में लगा के एक प्रोसेस के द्वारा धीरे धीरे आपका इंटरनल यात्रा को शुरू कर देता है है तो आए वो भी अपन अगली डेट तय कर लेंगे कुछ दिन में क्योंकि अभी इस फ्राइडे संडे तो पॉसिबल नहीं हो पाएगा हाँ, हाँ। पूछिस नेक्स्ट डेट है ना थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू टू ऑल ऑफ यू